श्रीमत भागवत कथा दशम स्कंद युगल गीत सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही चतुर भी बहुत हैं देखो उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं अपने ही अनेकों प्रकार के राग रागनियाँ उन्होंने निकाल ली जब वे अपने बिंबा फल सजिश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ विषाद ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं अरीवीर उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं जब ब्रजभूमि गावों के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गदराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं उनकी वह वंशी ध्वनि उनकी वह चाल और उनकी वह विल्लास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है हम उस समय इतनी मुग्ध इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डोल तक नहीं सकती मानो हम जड़ वृक्ष हों हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है अरीवीर उनके गले में मड़ियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं सदा धारण किए रहते हैं जब ये श्याम सुंदर उस मड़ियों की मालाओं से गौों की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव बता बता कर, बाँसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं उस समय बजती हुई इस बाँसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नी हरिणिया भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एक तक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं लौटने का नाम भी नहीं लेती नंदरानी यशोदा जी वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं तुम्हारे वे लाल लाल बड़े प्रेमी हैं उनका चित्त बड़ा कोमल है वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं कुंदकली का हार पहन कर, जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गावों के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं उस समय मलय चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटे देते हुए सब ओर से घेर उनकी सेवा करते हैं अरे सखी श्याम सुंदर ब्रज की गौवों से बड़ा प्रेम करते हैं इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था अब वे सब गौों को लौटाकर आते ही होंगे देखो सायंकाल हो चला है तब इतनी देर क्यों होती है सखी रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं अब गौवों के पीछे पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे देखो ना यह क्या आ रहे हैं गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं फिर भी अपने इस शोभा से हमारी आँखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं देखो ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमीजनों की भलाई के लिए हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं सखी देखो कैसा सौंदर्य है मत भरी आँखें कुछ चढ़ी हुई है कुछ कुछ लड़ाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती है गले में वनमाला लहरा रही है सोने के कुंडलों की कांत से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं इसी से मुंह पर अध बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है देखो अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं देखो देखो सखी ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मधरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं अब ब्रज में रहने वाली गाँवों का हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे शाम सुंदर समीप चले आ रहे हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़भाग्नि गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था वे श्री कृष्णमय हो गई थी जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती इस प्रकार उनके दिन बीत गए